प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा आगम शास्त्र के अनुसार कुंडलनी मूलाधार में सुप्त रहती है और वहीं से पिंगला एवं सुषुमना नालियों का उद्गम मानते हैं दूसरी ओर शतम तय का हृदय नाड्य इस श्रुति में हृदय से सभी नालियों का उद्गम बताया है इस विरोध का समन्वय कैसे होगा समाधान आगम शास्त्र में ऐसी बातें आती हैं परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि नालियों का मूलाधार से संबंध है तो हृदय से संबंध ही नहीं है साक्षात संबंध न होने पर भी परंपरा से तो प्रत्येक नाड़ी का हृदय से संबंध है जिन नालियों के द्वारा रुधिर हृदय में आकर फिर पूरे शरीर में फैलता है उनका तो हृदय से साक्षात संबंध है विज्ञान के अनुसार भी नाड़ियों में होने वाला रक्त संचार हृदय के माध्यम से ही होता है इसलिए हृदय से प्रत्येक नाड़ी का संबंध मानना ही पड़ता है हृदय में ही रक्त का शोधन होकर सभी नालियों में उसका संचार होता है हृदय से सभी नालियों का संबंध है इसमें कोई संशय न होने पर भी भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके उद्गम स्थान आदि के विषय में जो भेद दिखता है यह शास्त्र की प्रक्रियाओं का भेदमात्र है जिज्ञासा शिव शिवसूत्र नामक ग्रंथ में ज्ञानम बंध दूसरा ऐसा सूत्र आता है भला ज्ञान बंधन कैसे हो सकता है समाधान शिव शिवसूत्र में प्रथम सूत्र है चैतन्यम आत्मा और द्वितीय सूत्र है ज्ञानम बंध प्रथम सूत्र में जो आत्मा शब्द है उसके आगे द्वितीय सूत्र का ज्ञानम पद है वहां संहिता पाठ मानकर अवच्छेद करने पर अज्ञानम बंध ऐसा अर्थ भी निकल सकता है और ज्ञानम बंधन यह अर्थ तो है ही आप कहेंगे अज्ञान बंधन है यह तो हम जानते हैं पर ज्ञान भी बंधन है यह पहली बार सुन रहे हैं विचार कीजिए कि आपको जगत का जितना ज्ञान हो रहा है वह बंधन ही तो है आपको जो भी भेद ज्ञान हो रहा है वह अज्ञान पर टिका है और वह भेद ज्ञान ही बड़ा भारी बंधन है एक चैतन्य में ही यह मेरा मकान मेरा परिवार मेरा माता पिता या अच्छा या खराब इस प्रकार का जो दुनिया भर का ज्ञान हो रहा है वह बंधन ही तो है चैतन्यम आत्मा आपका स्वरूप चेतन है फिर आप अपने मैं को जड़ से क्यों जोड़ रहे हो जहाँ भी जड़ में आपका मैं जाता है उसे वहाँ से हटाओ यह स्थूल शरीर भोगायतन है सूक्ष्म शरीर करण है और तुम स्वयं चेतन हो तुम में कोई बंधन नहीं है परंतु अज्ञान से बंधन की प्रतीति हो रही है तुम सच्चाई भूलकर झूठ में जीने लगे हो इसलिए समस्या हो रही है यह जो घट पट वृक्ष इत्यादि अनंत प्रकार का ज्ञान हो रहा है इसी में लगकर तुम सच्चाई को भूल ही रख गए हो मैं चेतन हूँ यह भूल गए हो बंधन ही होगा इसलिए अज्ञानम बंध या ज्ञानम बंध कोई भी अर्थ लीजिए दोनों में कोई अंतर नहीं है जिज्ञासा शास्त्र में मुख्य संप्रदाय कितने हैं कृपया बताएं। समाधान गीता के अनुसार विचार करें तो दो ही संप्रदाय दिखाई देते हैं एक कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि एक तीसरा संप्रदाय भक्ति योग भी है कुछ लोग ज्ञान कर्म समुच्चय को एक अलग संप्रदाय मानते हैं भक्ति कर्म समुच्चय एक अलग संप्रदाय है ऐसा मानने वाले लोग भी हैं परंतु भाष्य के अनुसार विचार करने पर तो दो ही संप्रदाय कर्मयोग और ज्ञान योग दिखाई देते हैं इनसे भिन्न तीसरा स्वतंत्र संप्रदाय नहीं है